भागीरथ की गंगा केवट की नैया भागीरथ भागी की गंगा केवट की नैया के तो राजा दशरथ के लक्ष्मण रा। राजा दशरथ के राम लक्ष्मण रक्ष्मण राम गंगा में धीरे बोल चक्कर लगाने लगा नाव लेकर गंगा जी में भगवान बोले सीधे ले चलो चक्कर का को लगा रहे। केवट मनी मन बोला वाह सरकार लोगों को चौरासी के चक्कर में डाले हो यहाँ चार चक्कर में ही घबरा गए तब तक उस पार पहुंचे उतरी ठाड़ भय सुरसरीता सीय राम गुह लखन समेता उस पार पहुंचे पहले श्री किशोरी जी यानी कि मैया उतरी उसके बाद श्री राम जी फिर निखाद राज गुह फिर लक्ष्मण तब केवट उतारी दंडवत की नहा कितना अद्भुत क्रम आजकल लोग कहते हैं नारी स्वाभिमान अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट अरे हमका का यही तो हमारे यहाँ पहले से नियम है महाराज मनु कहते हैं यत्र नारियस्त पूज्यन थे रमन थे तत्र देवता भगवान नाव पर भी चढ़ते हैं तो पहले स्वयं नहीं राम सखा तब नाव मंगाई तो प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई और उतरे भी तो उतरी ठाण्ड भय सुरसरी रेता सी तब राम गोह लखन समेता अब केवट ने उतर कर प्रणाम किया दंडवत किया बिल्कुल सीधा चरणों में लेट लिया चरण पकड़ लिए लक्ष्मण जी बोले वाह उधर तो अकड़ रहे थे इधर तो चरण पकड़ रहे हो केवट बोला ये तो घाट घाट का तरीका है उधर हमने पार नहीं किया था तो अकड़ कर भी रोक सकता था अब तो पार कर दिया तो अब तो चरण पकड़ ही रोक सकता हूँ लेकिन राम जी को लगा कि इसे कुछ दिया नहीं ये श्री राम ही सोच है उनको सब कुछ देने के बाद भी लगता कुछ नहीं दिया और हम लोगों को कुछ न दें तो लगता क्या नहीं दिया राम जी ने सोचा कुछ दिया लक्ष्मण जी बोले क्या सोच रहे हैं राम जी बोले इसको कुछ नहीं दिया बेचारा दिन भर से लगा है लक्ष्मण जी बोले और क्या दोगे चरण धुला लिए जो बड़ों बड़ों को मौका नहीं मिलता सो इसे मिल गया चरण आपने इसे। राम जी बोले लक्ष्मण धीरे बोलो कहीं केवट ने सुन लिया तो उतराई की कौन कहे चरण धुलाई और देनी पड़ेगी वो भी तो हम लोगों ने अपने मतलब से ही धुलाए हैं वो तो कह रहा थे तो तुम्हें पार जाना हो तो धुला लेकिन दे क्या राम जी सोचते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं हा कैसा अनोखा प्रेम का दांपत्य प्रेम का उदाहरण सीता जी समझ गई पी ही की पीए की सीए जान I e i e t, I e i e t, I e i t. Sejanan, ha. saari mali mudetavu ta जी जान गई हृदय की भावना समझ ली और मुद्रिका उतारी प्रसन्न मन से ये अच्छा देखो प्रेम का पता तो विपन्नता में लगता है पर सीता जी प्रसन्न मन से मुद्रिका उतारी और भाव यह है कि प्रभु आपके उस हाथ में नहीं इस हाथ में तो है और यह हाथ भी आपका हाथ है राम जी पूछ सकते हैं कि श्री जानकी जी आपका वो हाथ मेरा हाथ कब से हो गया श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु जिस दिन से मेरे पिता ने मेरा हाथ ये आपके हाथ में दे दिया उस दिन से ये हाथ आपका हाथ हो गया उस हाथ में नहीं इस हाथ में ये प्रेम की अनन्यता है श्रीधाम वृंदावन में ही एक प्रेम विहवला गोपी दूसरी गोपी से बोली अपने नेत्रों पर ऐसे हाथ रखे और दूसरी गोपी से कहे अरे गोपी बहन देखना श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं उंगली उंगलियां रखे अपने नेत्रों पर और कहे श्री कृष्ण के नेत्र कितने सुंदर हैं उसने कहा कि बावली हो गई ये तेरे नेत्र हैं <coughs> गोपी बोली मेरे थे अब मेरे रहे ही नहीं कब से नहीं रहे का जब से श्री कृष्ण को देखा तो देखत ही देखत ही उन ओर वे आन बसे इन मेखत ही।, ही उन ओर वे आन बसे इन माही अब ये नैना श्याम के सखी हमारे ना हैं अब श्री कृष्ण के हैं ये नेत्र वो बस गए हैं श्री जानकी जी कहते हैं मेरे पिता ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया उस दिन से यह हाथ आपका हाथ हो गया हुँ? यह है दाम्पत्य प्रेम आज की परिस्थिति होती तो बेचारे पति को ही कहना पड़ता कि हमारे पास तो नहीं है तुम दे दो इसे मजदूरी दे संभावना इसकी अधिक थी कि पत्नी दे देती तो मुदित मन से तो कभी नहीं बुरे मन ले ले जा, आग लगा दो अपना तो सब बर्बाद कर ही लिया ये और बचा? इसे भी ले जाओ मिटा दो लेकिन श्री सीता जी ने मुदित मन प्रसन्नता से मुद्रिका उतारी किसी ने कहा ये मणिमुद्री उतार रही हो मणिमुद्री बहुत कीमती है और मुदित मन क्यों श्री सीता जी ने कहा मैं मुंद्री में लगे हुए मणि की ओर नहीं देख रही मैं तो राम जी को देख रही हूँ नील सरूरुह नील मणि नील नीर धर श्याम हमारे प्रभु प्रसन्न रहे थे इसकी क्या कीमत है यह भक्ति का भाव है भगवान ने ली मुद्रिका केवट से कहा केवट उतराई ले लो यह भी बड़ा विचित्र कहे वो कृपालू ले उतराई उत्रा, केवट चरण गहे अकुलाई केवट ने अकुला कर चरण पकड़ ली नहीं दूंगा नहीं लूंगा भगवान ने कहा क्यों क्या तुम्हारे मन में लेने की इच्छा नहीं रही केवट बोला यही तो विडम्बना है क्या जब लेने की इच्छा थी तब मिल नहीं रहा था और अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं कब थी तुम्हारे मन में इच्छा कुछ पाने की जब तक आप नहीं मिले थे मैं सोचता था क्या जिंदगी ऐसे ही बीतेगी सबके सामने हाथ फैलाते हुए दे दे, ओ, दे, दे ओ। फिर सवेरे से वही धंधा यात्रियों की प्रतीक्षा और फिर हाथ फैलाना क्या यही करता रहूँगा तब तक मुझे पता लगा कि मेरे घाट पर स्वयं भगवान श्री राम आ रहे हैं तो मैंने सोचा कि अब उनसे ही मांगूंगा और किसी से क्या मांगना क्योंकि भगवान से मांग लेता है जो उसे और किसी से मांगना नहीं पड़ता या यूँ कहो कि भगवान जिसे देते हैं उसे दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता तो मैंने सोचा राम जी से ही मांगूंगा भगवान ने काम तो बिना मांगे अंगूठी दे रहे क्यों नहीं ले रहे हो केवट बोला कि मेरा विचार बदल गया मैं आपसे मांगने के लिए तैयार खड़ा था आपने आते ही नाव मांगी मांगी नाव न ना केवट आना केवट बोला ये सुन के ही मेरा विचार बदल गया मैंने सोचा कि जो मुझसे ही मांग रहा हो अब मैं उससे क्या मांगू अब प्रभु वह तो बहुत बड़ा है जिससे आप कुछ देते हो पर वह कितना बड़ा है जिससे आप भी कुछ मांगते हो तो मांगकर बड़ा बना दिया अब दे दोगे तो छोटा बन जाऊंगा बड़ा ही रहने दो तो, नहीं चाहिए भगवान मुस्कुराए केवट इच्छा नहीं है ना भगवान ने कहा तो हमारी इच्छा है प्रभु ना भगवान ने कहा तो हम तुम्हें कोई भिक्षा थोड़ी दे रहे हैं मजदूरी दे रहे हैं मजदूरी लो ये तो तुम्हारा धर्म है केवट ने कहा कि हम मजदूरी उन्हीं से लेते हैं जिन्हें पार करते हैं हमने आपको पार ही नहीं किया नहीं किया ना राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख लेने की सुन रहे हो लक्ष्मण जी बोले इसकी बात तो आप ही समझ सकते हो <laughs> केवट बोला हमने पार किया ही नहीं भगवान ने कहा हम पार आए कैसे केवट बोला यही तो हम पूछ रहे हैं, कैसे आए नाव में बैठकर केवट बोला नाव में बैठकर हाँ नाव किसकी थी राम जी ने कहा केवट नाव तुम्हारी थी केवट बोला यही तो मैं कह रहा हूं नैया तो मेरी ही पार लगी है आपने चरण रख दिया तो मेरी नैया पार लग गई आप पार होने के लिए नहीं आए थे मेरी नैया पार लगाने के लिए आए थे तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए दे नहीं सकता तो ले कैसे लू और फिर आपसे लूंगा तो फिर अब भाईचारे का मामला है हम आप भाई भाई हैं क्यों सम व्यवसायी हैं राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखो सुन रहे कह रहा है। भाई हैं लक्ष्मण जी बोले अभी क्या मोह लगा और मोह लगा भाई क्या पता नहीं क्या क्या बनेगा वो अभी अभी तो भाई अच्छा भैया भाई, भाई कैसे केवट ने कहा आप भी केवट मैं भी केवट तुम गंगा तट के माँ हो मैं गंगा तट का माझी हू तुम भवसागर के केवट हो मैं इस गंगा के तीर पे हूं तुम उस भवसरिता के तट हो आप भाव पार करने वाले केवट में गंगाजी से पार करने वाला केवट मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया मल्लाह कहीं मल्लाहों से ही लेते हैं भैया भगवान ने कहा हम किसी का ऋण नहीं रखते केवट बोला हमारा रख लो ऋण रखने से क्या लाभ चुकाने दोबारा तो आओगे राम जी ने कहा मान लो बेईमान निकल गए चुकाने ना आए तो केवट बोला तो हम वसूल करने आ जाएंगे अपने को ऋणी अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं तो ऋण तुम वहीं ऋण ऋण तुम वहीं चुका देना मैंने तुमको है पार किया तुम मुझको पार लगा देना प्रभु आए मेरे घाट मैंने कर दीने पार आऊ जब तुम्हारे घाट पार वो उतारियों पार वो उतार भजमन राम चरण सुखदा भजन राम चरण सुखदा राम चरण चरण सुखदा राम सुखदा इस प्रसंग की दो तो बातें केवल दो बहुत कीन प्रभु नहीं ले रहा है केवल लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कहूं भगवान बोले कहो। लक्ष्मण जी ने कहा ले लो केवट बोला मैं वचन दे चुका था ना नाथ उतराई चहो लक्ष्मण जी ने कहा हद हो गई भगवान को भी वचन का प्रवचन दिए जा रहा है ले ले। केवट बोला क्षमा करे लक्ष्मण जी मेरा वचन बाण की तरह नहीं है आपके बाण की तरह नहीं जो चढ़ तो जाता है बिना चले उतर जाता है लक्ष्मण जी बोले ये वचन कौन सा बाण से कम है प्रभु आप यही बात बहुत कीन प्रभु लखन सिया सी श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु हमारी ओर से कह दीजिए उतराई आंखों में आंसू आ गए प्रभु दोबारा मत कहना क्यों मैं आपसे तो उतराई ले लेता पर आप कह रहे हैं श्री सीता जी की अंगूठी उनकी ओर से उतराई ले लू नहीं लूंगा क्यों मैंने आपको नाव में बाद में बिठाया है पहले आपके चरण धोए हैं और मुझसे पहले भी तो आपके किसी ने चरण धोए थे किसने महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी तो मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं अगर मैं दे नहीं सकता तो ले कैसे सीता माता के आंखों में आंसू आ गए उन्हें गंगा जी किनारे अपनी मिथिला याद आ गई और केवट कह रहा था हे नाथ मुझे आज क्या नहीं मिल गया तीन चीजें मिट गईं दोष दुख दारिद मिटे दोष दुख दारिद दावा दोष कौन सा मिटा का पूर्वजों का उद्धार हो गया तो दोष मिट गया और मेरी अटपटी बात सुनकर आप हंसने लगे आप खूब हंसे प्रसन्न हुए आहा आपको आपको मुस्कुराते देखा तो मेरा दुख पता नहीं कहां चला गया और जब आप मुझसे मांगने लगे कि केवट नाव ले आओ तो मुझे लगा कि मेरी दरिद्रता चली गई क्यों भगवान जिसके घाट पर खड़े होकर नाव मांग रहे हों जिससे उससे बड़ा धनी कौन होगा क्योंकि करुणा धनी जगत का पति परमात्मा जिससे मांगता हो मिठे दोष दुख दारि दावा बाद में कभी जब आप लौटकर कर आएंगे तो देखेंगे भगवान ने कहा केवट तुम कुछ नहीं ले रहे हो तो हमें दे लो केवट बोला मैं क्या दे दूं राम जी ने कहा कि तो आज्ञा दे दो तो मैं जाऊं केवट ने कहा कि प्रभु यह भी मुझसे इसलिए नहीं हो सकेगा कि मेरी इन आँखों ने आपको अपनी ओर आते देखा है अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकती इसलिए आप न जाओ हमको ही भेज दो ताकि मुझे ऐसा लगे कि प्रभु यहीं हैं कहीं नहीं गए हैं तो आप भगवान ने दिया पर क्या दिया श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है इश्क़ एक तरफ़ा में मशरूर हो मैं और श्याम तुम होगे शमा काफ़ूर हो मैं और मैं अगर मांगू जो तुमसे तो मुझको तुम देना ना कुछ वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं मैं अगर देखू तो देखू तुम ना मुझको देखना तुमने घर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं और मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझको चाहना तुमने घर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं और मैं अगर तड़पूँ तो द्रग से बिंदु टपकाना ना तुम वरना आँखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं कुछ नहीं चाहिए और जब कोई कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले विदा किुण यत्न भगति बिमल भग भगति भी मे भगवान की कथा मन को निर्मल बनाती है इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं लीला सगुन जो का करई मलहारी देदास गुनगो हम बखानी का बखानी का देदास गुण जो कहे हु बखानी मेरे दास गुण जो कहे sita ram sita ram si sita ram sita ram sita ram sita ram sita ram sita ram Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita